अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय दु, मुंडक के द्वितीय खंड के तृतीय चतुर्थ मंत्र के भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं तृतीय मंत्र के भाष्य में तृतीय मंत्र के पूर्वार्ध तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर उपनिषद महास्त्र धनु के तरह धनु प्रणव है उसका आदान करना है ग्रहण करना है धनुर्गृहित ऊपनिषदम महास्त्रम से बताया गया का अर्थ है प्रणव की सहायता से जो प्राप्तव्य ब्रह्म है उसे प्राप्त करना है प्रण क्या सहायता करेगा प्राप्तव्य ब्रह्म की प्राप्ति में तो नाम रूपात्मक संसार का ही ग्रहण करने का अभ्यास जिस चित्त को है नाम रूपातीत तो ब्रह्म ग्रहण करने का बिल्कुल संस्कार नहीं है उसे ऐसा कोई नाम या रूप में से उपाधि का आश्रय लेना होगा जो नाम रूपातीत ब्रह्म प्राप्ति कराने में सहयोगी बने तो ओंकार में ये सामर्थ्य हैं प्रणव में नाम रूपातीत ब्रह्म की प्राप्ति में सहयोग करने का इसलिए उसे आलम्बन के रूप में स्वीकार करें और फिर शर है अंतकरणस्थ प्रतिबिंब आत्मा और वो शर भी तीक्षण हो, तीक्षण होना चाहिए मुंदा हुआ नहीं होना चाहिए तो ओंकार का उच्चारण तथा तो ओंकार के ध्वनियात्मक ओंकार के चिंतन से एकाग्र एवं निर्दोष हुआ चित्त में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो है एक प्रकार से उपासना से निशित शर के तरह शर और उसका संधान है प्रणव रूप धनुष पर शर संधान करें तो शरसंधान है निग्रहित इंद्रिय वाला जो व्यक्ति दीर्घ प्रणव उच्चारण करता है और प्रणव के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम स्वरूप का अनुसन्धान करने में उस परिष्कृत चित्त को लगाता है तो उस परिष्कृत चित्त में केवल चेतन का प्रतिबिंब मात्र भासित होता है वो जो प्रतिबिंब है वह आत्मा है यह अनुसंधान इसे बताया गया प्रणवरूप धनों में आत्मारूपी सर का संधान ये करें पहले तो ओंकार के ध्वनियात्मक स्वरूप का अनुसंधान करें ओंकार उपासना हो जाएगी वो एक प्रकार से धनुष ग्रहण होगा और फिर उस धनु पर शरसंधान करना होगा अभ्यस्त ओंकार के उच्चारण से समाहित चित्त में जो चित्त प्रतिबिंब है वह आत्मा है, वह मैं हूँ ऐसा अनुसंधान हो रहा है तो माना जाता है कि रूप धनु में शरसंधान हो रहा है यह अनुसंधान भी करना है लंबे समय तक और इस प्रकार का अनुसंधान करने के बाद क्या करना है तो उत्तरार्ध में कहा गया आयम्य तद्भावगते नेतसा तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि लक्षम तदेवाक्षर अक्षरम सौम्य विद्धि तो संधान के पश्चात क्या करना है इस प्रश्न का उत्तर तृतीय मंत्र के उत्तरार्थ के द्वारा श्रुति ने दिया उसकी व्याख्या तृतीय मंत्र के उत्तरार्थ की भाष्य में प्रारंभ हो रही है संधाय च इत्यादि से तो संधाय यानी शर संधान करके उस चित्तस्त प्रतिबिंब का आत्म रूप से अनुसंधान करके ये संध्या का अर्थ निकलेगा और यह अनुसंधान ठीक ठीक हो जाए तो उसके बाद फिर क्या करना है तो कहते आयम्य आयम्य का अर्थ करते हैं आकृष्य और आकृष का अर्थ आकर्षण करके यानी खींच करके आकर्षण करना है खींचना तो किसको खींचना है किसका आकर्षण करना है तो कहते हैं सेंद्रियम अंतकरण स्विषयाद विनिवर्त्य ये आयम्य का अर्थ निकलेगा इंद्रियों सहित इंद्रिय स्वामी अंतकरण को अपने अपने विषयों से खींच लेना है का मतलब अष्टांग योग में जो प्रत्याहार बताया है वो करना है ये आयमन है अपने अपने विषय के अभिमुख इंद्रियों को विषयों से विमुख करना है अभी तो विषयाभिमुख है तो विषय विमुख करना ये है आयमन यही खींचना है आकर्षण है और फिर क्या करना है विषयों से तो विमुख कर दिया चित्त को इंद्रियों को लेकिन ये शांत बैठने वाले तो है नहीं अपना अपना कुछ न कुछ व्यापार तो जरूर करेंगे तो विषय विमुख करना है विषय ग्रहण रूप व्यापार के प्रतिकूल बनाना जिससे कि चक्षुरादियों से रूपादि का ग्रहण न हो अनात्म विषयक व्यापार में अभी तक सहयोगी बन रहे थे अब अनात्म ग्रहण रूप व्यापार में सहयोग करना बंद कर दिया लेकिन ये खाली नहीं बैठ सकते इनका तो स्वभाव है ग्रहण करना किसी न किसी का तो नहीं ग्रहण करेंगे अनात्मा रूपादि विषयों को तो फिर चित्त निर्व्यापार तो रह नहीं पाएगा तो उसको किस व्यापार में लगाना है तो उसको लगाना है आत्मग्रहण रूप व्यापार में इसलिए ये कहा कि तद्भाव गतेन चेतसा तो तद्भाव गत चित्त है आत्माभिमुख चित्त अनात्मा से तो विमुख कर दिया और आत्माभिमुख कर दिया आत्मचिंतन में लगा दिया लक्ष्य के अभिमुख कर दिया और लक्ष्य कहीं बाहर नहीं है अंदर है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया आनंदमय कोश से भी अभ्यंतर है वो सर्वाधिष्ठान है ना इसलिए सर्वांतर है तो अंतर्मुख चित्त तो हुआ तो ये तद्भाव ग चेतसा इत्यादि की व्याख्या कर रहे हैं आयमन का तो अर्थ कर रहे कर दिया आकृष्य याने सेंद्रियम यानी लक्षे स्वषयाद विनिवर्त्य कृत्वा आवर्जि आवर्जिता का अर्थ है अभिमुख आवर्जिता का अर्थ निकलेगा अभिमुख तो लक्षे लक्ष्ये आवर्जिता का अर्थ है लक्ष्यामुख करके अलक्ष्य जो अनात्मा है वहां से तो व्यावृत्त कर दिया उससे विमुक्त कर दिया और लक्ष्यभिमुख कर दिया लक्ष्य है ब्रह्म वो है सर्वांतर इसलिए अर्थ निकलेगा अंतर्मुख कर दिया लक्ष्य तो अंतर है तो बहिर्मुख जो इंद्रिया तथा अंतकरण है उन्हें अंतर्मुख कर दिया का मतलब एक प्रकार से कठोपनिषद में तो कहा गया तस्मात्ंग पश्यति न इसमें तस्मात् शब्द का अर्थ है इंद्रिय का स्वाभाविक अनात्मा मुख्य इंद्रियों को स्वभावतः ही परमेश्वर ने अनात्माख बनाया है तो तस्मा का अर्थ है स्वभावत इंद्रिया अनात्मामुख होने से परांग पश्यति तो परांग कांचम परंचम का अर्थ है अनात्मन पश्यती अनात्मा का ग्रहण करता है क्योंकि जिसके अभिमुख ज्ञान के साधन रहेंगे उसी का ज्ञान होगा तो अनात्मा अभिमुख रहेंगे तो अनात्मा का ही ज्ञान होगा न अंतरात्मन तो जो अंतरात्मा है ब्रह्म उसे नहीं जान पाता क्यों तो तस्मात तस्मात का अर्थ है अनात्माभिमुखात इंद्रिया अनात्माभिमुख होने से और अब तो आयमन कर दिया का अर्थ है अनात्मा से विमुख कर दिया इंद्रियों को आत्माभिमुख कर दिया अनात्मा से विमुख हो जाएगी तो आत्माभिमुख हो जाएगी बैहरमुख नहीं रहेगी तो अंतर्मुख हो जाएगी अंतर है आत्मा बही है अनात्मा तो उनका बाहिर मुख्य चला गया तो अंतर मुख्य आ गया और मुख जब तक रहेगी तब तक अनात्मा का ग्रहण होगा और अंतर मुख होगी तो आत्म ग्रहण होगा तो इसलिए उसी मंत्र के उत्तरार्ध में कठोर में कहा गया कश्चित धीर प्रत्येगात्मान क्षत कोई कोई विवेकी प्रत्येक आत्मा को यानी अंतर सर्वांतर जो आत्मा है उसे जान लेता है तो कश्चित धीर कौन है कावृत्त चक्षु या इंद्रियों को जिसने उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से रोक रखा है स्वाभाविक प्रवृत्ति है अनात्मा ग्रहण और उस अनात्मा ग्रहण से इंद्रियों को रोक लिया है तो आवृत्त चक्षु यानी संयत इंद्रिय है और प्रत्येगात्मानम एक आए, आ, इच्छन ईन् प्रत्यगात्मा अवृतचक्षु कसि धीर प्रत्यगात्म ऐक्षद अवृतचक्षु अमृतत्व इच्छन तो अमृतत्व है ब्रह्म ही अमृतत्व है मोक्ष मोक्ष है ब्रह्म तो आत्मा को ही चाह रहा है आत्म प्राप्ति चाहने वाला ब्रह्म प्राप्ति चाहने वाला का अर्थ है अनात्मा जो विषय भोग है उससे विरक्त है तो उससे विरक्त है तो जिसकी चाह अंदर होती है वह चाह मन को उसी के चिंतन में लगाती है तो अमृतत्व प्राप्त करने की चाह है अमृत तत्व में क्षण में क्षत्रिय प्रत्यय हेतु अर्थ में चक्षु हुआ तो भोग की इच्छा नहीं रही विरक्त है और अमृत की चाह है मुक्त होने की इच्छा है तो मुक्त होने की इच्छा वाला और अनात्मा संसार से विरक्त उसका चित्त होगा तदभावगत ही तो तद्भावगत में तत्का अर्थ है ब्रह्म और तद्भाव का अर्थ है तद्भावना चिंतन आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन और ब्रह्मचिंतन मैं प्रवृत्त जो ब्रह्म के अभिमुख हुआ चित्त वो है तद्भावगत चित्त और उससे लक्ष्य का वेधन करना है इसलिए आगे कहते हैं कि आत्माभिमुख तो कर दिया तो आत्माभिमुख चित्त से क्या कर ले तो पहले तो ये बताया जा रहा है कि तद्भावगत्यन की व्याख्या करने से पहले कि प्रकृत में लौकिक धनु को जैसे धनुर्धारी हाथ से खींचता है धनुष पर शर संधान करने के बाद ऐसे हाथ से यहाँ पर आयमन नहीं होगा विवेक से आयमन करना है तो ये यहाँ पर कहा कि नहीं हस्ते न इव धनुष आयमनम यह संभवती यहाँ लौकिक धनु का लौकिक धनुर्धारी जैसे शर संधान के पश्चात आयमन यानि खींच लेता है धनुष को लक्ष्य के अभिमुख धनुष बाण को करने के लिए ठीक से खींच लेता है वो हाथ से खींच लेता है जैसे ऐसा यहाँ पर हाथ से खींचना नहीं होगा तो फिर विवेक से इसलिए आगे कहते हैं कि तद्भावगत है न तो तद्भावगत पद की उत्पत्ति है तस्मिन ब्रह्मणी अक्षरे लक्षे भावना भाव विषय सप्तमी है तो तत् शब्द ब्रह्म का परामर्शक है लक्ष्य का परामर्शक है तो लक्ष्य जो अक्षर ब्रह्म है उस अक्षर ब्रह्म विषयक भावना ये है तदभाव शब्द का अर्थ और तदगतेन का अर्थ होगा चित्त में लक्ष्य अभिमुख्य एक ही यह है चित्त जो है लक्ष्यभिमुख ही है तो बाण तो चित्तस्थ प्रतिबिंब है ना तो चित्त जहाँ होगा वहीं पर चित्तस्थ प्रतिबिंब भी होगा और चित्त यदि लक्ष्याभिमुख ही होगा तो चित्तस्थ प्रतिबिंब भी माना जाएगा बिल्कुल लक्ष्य के अभिमुख हो रहा है लक्ष्य के साथ मिलने के लिए लक्ष्य वेधन करने के लिए तैयार है तो तद्भावगत चित्त हो गया एक प्रकार से लक्ष्याभिमुख किया हुआ चित्त केवल बिंबरूप जो लक्ष्य है उसी को देख रहा है बीच में और कुछ नहीं देख रहा जैसे वो धनुर्विद्या सिखाने के बाद में द्रोणाचार्य जी ने इन सब लोगों की परीक्षा की ना सबके मन में था कि द्रोणाचार्य जी अर्जुन को कुछ ज्यादा ही स्नेह देते हैं तो कहा कि सामने पेड़ हैं पेड़ की शाखा पर एक चिड़िया बैठी है और उसको वेधना है तो एक एक के पास धनुर् दे करके पूछते रहे कि तुमको क्या क्या दिख रहा है तो गुरु भक्ति को अपने दिखाने के लिए कोई कहेगा कि आप आपके चरण दिख रहे हैं तो आपका उपदेश भी ध्यान में आ रहा है तो ये पेड़ भी दिख रहा है शाखाएं भी दिख रही है उसमें बैठी हुई चिड़िया भी, भी दिख रही है वो तो फेल होते गए चिड़िया को छोड़ करके जो भी चित्त को दिख रहा है जिसके जिसके उसको उसको ओ तो हटा दिया का ठीक है अंतिम में अर्जुन को और जैसे धनुष पर बांध चढ़ाया शरसंधान कर दिया और खींच लिया तो कहा अर्जुन बांध छोड़ने से पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है तो कहते हैं मुझे तो उस चिड़िया को छोड़ कर के न पेड़ कितना बड़ा है ये दिख रहा है ना उसके पत्ते दिख रहे हैं ना फूल दिख रहा है ना शाखाएं दिख रहे हैं ना आप दिख रहा है हमको तो मात्र चिड़िया दिख रही है तो ये है तद्भावगत चेतक केवल लक्ष्य ही दिख रहा है ऐसा यानि चित ही चित दिख है बिंब तब तो चित प्रतिबिंब को बिंब में मिला सकते हैं वही लक्ष्य है चिद्रूप बिंब वो है लक्ष्य और उसी लक्ष्य रूप ब्रह्म में भावना यानी भावना है चित्त का व्यापार तो अर्जुन के चित्त का व्यापार केवल चिड़िया विषयक वृत्ति ही थी जैसे ऐसे लक्ष्य ही दिखे तो तद्भावगत चित्त कहा जाएगा और ऐसा धनुर्धारी यदि का चित्त है और वो लक्ष्य वेधन करता है तो बाण धनुष से छुटा हुआ सीधा लक्ष्य में ही पहुंचता है लक्ष्य में पहुँचेगा मान तो वो कहते हैं आगे कि लक्ष्य तस्म ब्रह्मणी अक्षरे लक्ष्य भावना भाव तद्गते न चेतसा लक्ष्य तदेव यथोक्त लक्षण अक्षर सौम्य विदि तो तद भावगत चित्त से लक्ष्य का वेधन होगा नहीं तो धनुष हाथ में रहेगा बाण धनुष से छुटा हुआ लक्ष्य से कहीं और जा करके गिरेगा फिर जिस जिसके चित्त में लक्ष्य जितना जितना निकट है उस लक्ष्य के आसपास पहुंचेगा बाण और जिसको लक्ष्य से अतिरिक्त तो, जितनी जितनी और और भी वस्तुएं दिख रही उनमें से कही न कहीं ना कहीं जा करके दी, दिख और जिसको मात्र लक्ष्य ही दिख रहा है चित्त में लक्ष्य को छोड़ करके और कुछ आई नहीं रहा है अर्जुन के तरह उसका ठीक से लक्ष्य वेधन होगा कि ये चित्तस्थ प्रतिबिंब और बिंब जो लक्ष्य है वह अलग अलग नहीं मैं मात्र प्रतिबिंब ही नहीं हूँ अपितु बिंब हूँ ऐसा अनुसंधान ये लक्ष्य वेद कहलाता है प्रतिबिंब मैं हूं ये शर संधान है अब शर का लक्ष्य में जाकर के लक्ष्य में एक एक ही भूत होना है लक्ष्य के साथ टीक गया तो प्रतिबिंब बिंब रूप हो जाएगा जैसे अमावस्या के दिन चंद्रमा अपने वास्तविक स्वरूप सूर्य के साथ एकीभूत होता है वो अपने स्वरूप में रहता है उस दिन और अतिरिक्त दिनों में किसी न किसी अन्य अनात्मा रूप कला से युक्त होता है पूर्णिमा के दिन हमको पूरा दिखता है संसार के दृष्टि से लेकिन उस दिन वह पूरा पूरा अपने लक्ष्य से विमुख होता है बिंब रूप से और पूर्ण प्र... वो प्रतिबिंब जो है अनात्मा के साथ मिला हुआ रहता है सोलह कलाओं से युक्त होता है पूर्णिमा के दिन पंद्रह कलाएं हैं अनात्मा आने जाने वाली उन सारी कलाओं को अनात्माओं को अपने में ले कर के संसारियों को वह पूरा दिखता है और जैसी जैसी एक एक कलाएं छोड़ता जाता है तो वह अपने स्वरूप के निकट निकट पहुंचता है अमावसा के दिन पंद्रह कलाएं छोड़ देता है एक जो नित्य कला है उसी से युक्त होता है तो वह सूर्य रूप ही होता है तो प्रतिबिंब जब बिंब में मिल जाता है तो फिर अलग से बिंब से अलग से नहीं दिखता है जब तक उसकी उपाधि रूप कलाओं के साथ था तो अलग सा दिखता था और जैसे जैसे उपाधियाँ बढ़ती जाएगी अलगाव बढ़ता जाएगा और उपाधिया छूटती जाएगी वो बिंब से अलग प्रतिबिंब नहीं दिखेगा तो ऐसे चित ये जो प्रतिबिंब रूप शर है चित प्रतिबिंब रूप बाण है वह ठीक से लक्ष्य वेधन कर पाता है उसकी उपाधिभूत जो चित्त है वो कितना तद्भावगत है बिंब तथा है बिंब तो बिंब के ही निकट कितना है जितनी जितनी उपाधियों को पकड़ेगा उतना उतना थोड़ा दूर माना जाएगा मात्र चिड़िया ही दिखेगी तो केवल लक्ष्य के पास है एक कहा जाए। तद्भावगत है चित्त और चिड़िया जिस शाखा के शाखा पर बैठे और उस चिड़िया के पास वाला उस शाखा का पत्ता भी दिखेगा तो थोड़ा दूर है फिर छोट छोटा हुआ बान हो सकता है कि पत्ते में जाकर के लगे चिड़िया में न लगे और तद्भावगत है तो बिंब ही बिंब मात्र के अभिमुख हुआ तो ये ठीक से आयमन हुआ और बाण का लक्ष्य के अभिमुख ही होना हुआ लक्ष्य ही दिख रहा अभी धनुर्धारी को तो जब वो छोड़ेगा बाण तो जो दिख रहा था जिसके अभिमुख था उसी में जाकर के रहेगा लगेगा और वहां जाकर के लग गया तो माना जाता है लक्ष्य वेधन हो गया तो फिर प्रतिबिंब अलग सा नहीं दिखेगा जब तक उपाधि के साथ मिला हुआ था तब तक अलग सा दिख रहा था अब उपाधि संश्लेष छुट गया तो बिंब ही बिंब दिखेगा ऐसे नदी नाम रूप को छोड़ती है तो समुद्र ही समुद्र होती है ऐसे टीका में टीकाकार लक्ष्य वेधन को बताते हैं शरसंधान का स्वरूप तो बता दिया था ना प्रणोप्रक्त जो चैतन्य प्रतिबिंब है वह आत्मा है ऐसा अनुसंधान वो तो है शरसंधान टीका में प्रणवे शरसंधानम और उसके बाद आगे हैं तस्य चित्त प्रतिबिंब भींब से बिंब ऐक्यासंधान लक्ष्य <coughs> तो वो जो दीर्घ प्रणव उच्चारण से समाहित तो चित्तस्थ प्रतिबिंब है उसे तस्य चित्त प्रतिबिंब शब्द से लेना और जिसे हम आत्मा के रूप में ग्रहण कर रहे थे आत्मा के प्रतिबिंब को उसका अपने बिंब के साथ एकत्वानुसंधान ये प्रतिबिंब चित प्रतिबिंब चित ही है चेतन ही है हाँ हा, विवेक तो रहेगा ना इतना हाँ विचार असमर्थ जो है।, तो से आ गया हाँ? से है, विचार है हाँ तो ये इतना ही उपासना उपयोगी शास्त्र के अनुसार चित्त प्रतिबिंब चित्त इत्यादि के स्वरूप को समझना इतना विवेक तो रहेगा सर्वथा विवेक रहित मूढ़ व्यक्ति वो उपासना भी नहीं कर सकता इसलिए इतना विवेक तो चाहिए ही लेकिन पूरा जो उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्धारक प्रमाणों के आधार पर उपनिषदों का वेदांत शास्त्र का अनुशीलन वो नहीं कर पाएगा ब्रह्म सूत्र गीतादि ग्रंथों का पूरा अध्ययन में असमर्थ है लेकिन ये कर रहा है और इसके लिए भी जितना अपेक्षित विवेक चाहिए उतना विवेक तो चाहिए तो तस्य चित्त प्रतिबिंब से बिंब अनुसंधानम तो बिंब के साथ एकत्वानुसंधान ये माना जाएगा लक्ष्य वेद लक्ष्य वेद हुआ तो इस प्रकार यह तृतीय मंत्र का जो भाष्य है और उसकी व्याख्यान रूप टीका है वो संपन्न होती है अब चतुर्थ मंत्र का जो भाष्य है उसे देखिए यद उत्तम धनुरादि तद उच्यते भाष्य जो तृतीय मंत्र में रूपक के माध्यम से धनुरादि बताए गए हैं धनुष है बाण हैं लक्ष्य हैं उनको हम श्रुति कहती हैं बताते हैं तो यद धनुरादि यदनुरादिश्रुतिया उक्तम, तद उत्तर उत्तरमंत्रेण उच्यते कौन धनु है कौन बाण है कौन लक्ष्य है ये सब बताया जा रहा है तो प्रणवो धनु तो प्रणव का अर्थ कर दिया धनु के तरह धनु है तो जैसे कहते हैं प्रणव को धनु कहा है तो धनु का कुछ साम्य समानता होनी चाहिए न रूपक में तो कहते हैं ये समानता है कि यथा ईश्वासनम लक्ष्य शर से प्रवेश कारण तथा आत्मशरस्य अक्षरे लक्षे प्रवेश कारण ओंकार कहते हैं ओंकार को धनु के तरह धनु इसलिए कहा जा रहा है कि ईश्वासन यानि धनु वह जैसे लौकिक धनुर् वह लौकिक बाण के लौकिक लक्ष्य में प्रवेश का कारण होता है सीधे हाथ से बाण को लक्ष्य के प्रति प्रक्षेप किया जाए तो लक्ष्य में संलग्न न हो लेकिन धनुष पर चढ़ा करके ठीक से लक्ष्याभिमुख करके बाण को छोड़ा जाता है तो लक्ष्य से संलग्न होता है लक्ष्य में वो प्रविष्ट होता है तो लौकिक धनु को माना गया कारण किसका लौकिक लक्ष्य में बाण के प्रवेश का कारण है निमित्त है ऐसे ही ये जो आत्मा रूपी बाण है यहां पर वैदिक बाण है आत्मा और वैदिक लक्ष्य है ब्रह्म तो वैदिक आत्मारूपी बाण का वैदिक ब्रह्मरूपी लक्ष्य में प्रवेश का निमित्त है यह प्रणव प्रणव का सहयोग लेकर के प्रणव उपासक अपने आप को ब्रह्म के साथ मिला लेता है ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है तो ये प्रण इसलिए प्रणों को धनुष के तरह धनुष कहा जा रहा है धनु धनुष होता है बाण में लक बाण के लक्ष्य में प्रवेश का निमित्त तो बाण के लक्ष्य में प्रवेश के निमित्त तत्वरूप समानता को प्रणों में देख करके प्रणों को धनु के तरह धनु कहा गया ये कहते हैं कि यथा ईश्वासनम लक्ष्य शर प्रवेश कारणम तो ईश्वासनम यानि धनु वह लक्ष्य में शर बाण के प्रवेश का कारण होता है बिना धनुष के बाण लक्ष्य में प्रवेश नहीं कर पाता ऐसे ही आत्मा का प्रवेश ओंकार के बिना नहीं हो पाता इसलिए ओंकार को धनुष के तरह धनुष कहा गया ये कहा कि लक्ष्य प्रवेश कारणम ओंकार आगे कहते हैं कि प्रणवन ही अभ्यस्यम संस्क्रिय मान तदालंबनो अप्रतिबंधेन अक्षरे अवतिष्ठते यथा धनुषा आस्ते ईशूर लक्ष्य तो कहते जैसे लौकिक धनु के द्वारा लौकिक बाण लौकिक लक्ष्य में जाकर के स्थित होता है ऐसे अभ्यमान जो प्रणव है अभ्यमान प्रणव है प्रणव का दीर्घ उच्चारण करके जो प्रणव का वास्तविक स्वरूप है उसका ध्वनि शब्द का वास्तविक स्वरूप होता ध्वनि दो प्रकार का शब्द माना गया ना ध्वन्यात्मक वर्णात्मक वर्णात्मक है ये आदि, जिसे लिखते हैं उसका स्वरूप तो अलग अलग भाषा में अलग अलग लिपि होने से बदल जाता है लेकिन ध्वनि सबका एक जैसा होगा तो इसलिए ध्वनि को ही माना जाता है वास्तविक शब्द का स्वरूप तो ओम इत्याक ध्वनि का अनुसंधान ये है अभ्यस्यमान ओंकार अनुसंधियमान जो ध्वन्यात्मक ओंकार वो है अभ्यस्यमान ओंकार और ऐसा करने से क्या होता है तो कहते हैं चित्त समाहित हो जाता है तो संस्कृत हो जाता है तो अभ्यस्यमान न प्रणव न संस्क्रियमान संस्क्रियमान तो है चित्त और चित्त संस्कारित होगा तो फिर चित्तस्थ प्रतिबिंब को भी संस्कारित माना जाता है उपाधि के गुण दोषों का आरोप प्रतिबिंब में होता तो अभ्यस्य ओस्यम संणवन संस्क्रीय तदालबन को तो कौन आत्मूप बाण अप्रतिबंधेन अक्षरे अवतिष्ठते अपने लक्ष्यभूत जो बिंबात्मक अक्षर ब्रह्म है उसमें जाकर के स्थित होता है प्रतिबिंब बिंब में स्थित होता है ओंकार की सहायता से अतः प्रणवो धनुरीव धनु इसलिए प्रणु ओंकार को धनुष के तरह धनु कहा गया कहा धनुर्गृहत्वा औपनिषदम महास्त्रम यहाँ पर तृतीय मंत्र के प्रथम पाद में जो महास्त्र औपनिषद धनु है वह ओंकार है धनु के तरह उसमें समानता होने से लौकिक धनु की समानता होने से रो समानता है आत्मा रूपी बाण को ब्रह्म रूपी लक्ष्य में पहुंचाने में सहायक होना तो प्रणवो धनु इस पद की व्याख्या हो गई अब है शरोहात्मा इसका व्याख्यान तो शरो यात्मा उपाधि पर जले सूर्यादि हात्पाधिलक्षण परले सूर्यादिवत इविष्टो देहेबौद्ध प्रत्यय साक्षतया तो ये जो शर कहा गया आत्मा को तो आत्मा लौकिक शर के तरह शर है बाण के तरह बाण है क्यों और कौन सा आत्मा तो कहते उपाधि लक्षण है उपाधि लक्षण है उपाधि से अपने वास्तविक स्वरूप से जो अलग सा दिखता है अलग न होता वह भी अलग सा दिखता है उसे उपाधि लक्षण कहते हैं उपाधि न लक्ष्यते स्वस्वरूपात व्यावृतया ज्ञाएते यह स लक्षण ऐसे उपाधि लक्षण पद की उत्पत्ति करते हैं तो उपाधिलक्षण शब्द का अर्थ होता है अपने वास्तविक स्वरूप से अलग सा उपाधि के कारण जो दिखता है अलग न अलग नहीं होता अलग सा दिखता मात्रा है तो प्रतिबिंब बिंब से अलग नहीं होता उपाधि के रहते हुए भी लेकिन अलग सा दिखता है अलग नहीं होता अलग सा दिखता है इसलिए उस प्रतिबिंब को कहा जाता है चित प्रतिबिंब को कहा जाता है बाण के तरह बाण उपाधि उपाधिलक्षणात्मा उपाधिलक्षणात्मा है चित प्रतिबिंब अंतकरणस्थ चेतन का प्रतिबिंब वह चेतन का प्रतिबिंब वस्तुतः चेतन ही है बिंब ही है इसे दिखा रहे हैं कि पर जले सूर्यादि सूर्यादिवत इह प्रविष्टो देहे सर्व बौद्ध प्रत्यय साक्षितया तो कहता है जैसे सूर्यादि बिंब का जल में प्रतिबिंब रूप से प्रवेश है सूर्यादि प्रतिबिंब में प्रविष्ट हो गए उनका प्रवेश है प्रतिबिंबित होना मात्र तो प्रतिबिंब सूर्यादि से अलग सा दिखता है लेकिन अलग नहीं होता बिंब का ही प्रतिबिंब रूप से प्रवेश है ऐसे कहते पर एव पर है लक्ष्य ब्रह्म बिंब और उसी का इह देहे इह का न है देह के साथ तो देह में प्रवेश है किसका प्रवेश पर का ही प्रवेश हैं। है प्रतिबिंब रूप से उसने क्यों प्रवेश किया कहते सर्व बौद्ध प्रत्यय साक्षिताया चित्त के अंदर इसलिए प्रविष्ट हुआ कि सभी चित्तवृत्तियों का उसे ग्रहण करना है प्रकाशन करना है तो सभी बौद्ध प्रत्यय हुआ सभी बुद्धिवृत्तियाँ और उन समस्त बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में चित ही इस देह में प्रविष्ट होकर के लक्षण आत्मा कहलाया वह उपाधि लक्षण आत्मा कहलाया हाँ प्रतिबोध विधि थी तम्हा तम्हा। तो सर्व बौद्ध प्रत्यय साक्षी के रूप में ये बैठा है प्रतिबोध है सर्व बौद्ध प्रत्यय और उन सभी बौद्ध प्रत्ययों का भान हो रहा है वे अज्ञात नहीं है एक भी चित्तवृत्ति जानी जा रही है तो जिससे जानी जा रही है वो है सर्व बौद्ध प्रत्यय साक्षी और उस रूप में वह इस शरीर में प्रविष्ट हुआ पर ही और उसे यहाँ पर देहादी रूप उपाधि के कारण बाण के तरह बाण कहा जा रहा है उपाधि लक्षण आत्मा कहा जा रहा है सर वो शर के तरह ही है बाण के तरह ही है तो जैसे धनुष से प्रक्षिप्त बाण लौकिक लक्ष्य के साथ संलग्न हो जाता है मिल जाता है धनुष नहीं मिलता बाण मिलता है ऐसे ही ये जो उपाधि से अलग सा दिखने वाला प्रतिबिंब वह ये जो वैदिक लक्ष्य है ब्रह्म उसके साथ मिल जाता है एक ही भूत हो जाता है इसलिए भी बाण के तरह बाण है लौकिक बाण में ओ ये योग्यता है कि वह लक्ष्य से मिल जाता है लक्ष्य से संलग्न हो जाता है ऐसे यह चित प्रतिबिंब रूप जो बाण है शर है आत्मा वह भी अपना लक्ष्य जो चित है बिंब है उसके साथ मिल जाता है एकीभूत हो जाता है इसलिए उसे शर के तरह शर कह रहा है और धनुष तो बाण को लक्ष्य में प्रवेश का कारण है स्वयं प्रवेश नहीं करता अपने में आरूढ़ किए हुए बाण को लक्ष्य के साथ जोड़ देता है लक्ष्य में मिला लेता है लक्ष्य में उसका प्रवेश कराता है बाण लेकिन स्वयं लक्ष्य में प्रविष्ट नहीं होता ऐसे प्रणव जो शब्दात्मक है वह चित प्रतिबिंब रूप बाण को प्रणव की सहायता से चित प्रतिबिंब को जब लक्ष्य के प्रति प्रक्षिप्त करते हैं तो बिंब रूप लक्ष्य में मिला देता है मिलाने का कारण बन जाता है। तो लौकिक बाण भी लक्ष्य से मिल जाता है और यह भी लक्ष्य में मिल रहा है इसलिए लौकिक बाण की यह समानता हुई लौकिक बाण की समानता इस वैदिक बाण में है दोनों का लक्ष्य के साथ संबंध हो रहा है संसर्ग हो रहा है इस समानता को लेकर के आत्मा को उपाधि लक्षण आत्मा को कहा गया बाण के तरह बाण तो स सर इव स्वात्मनि एवं अर्पितो अक्षरे ब्रह्मणी तो स यानी ओ जो उपाधिलक्षण आत्मा प्रतिबिंब वह अलौकिक बाण के तरह लौकिक बाण जैसे लक्ष्य में जाकर के प्रविष्ट होता है ऐसे स्वात्मी एवं अर्पित इस वैदिक प्रणो रूप धनु के माध्यम से लक्ष्य में समर्पित किया गया अक्षरे ब्रह्मणी वो प्रविष्ट किया जाता है इसलिए उसे बाण के तरह बाण कहा जाता है और ब्रह्म को कहा जाता जिस जिससे संलग्न होगा जिसमें प्रविष्ट होगा वो हो जाएगा लक्ष्य तो अतो ब्रह्मतल लक्षम उच्यते इसलिए ब्रह्म है लक्ष्य और प्रतिबिंब है बाण ब्रह्मतल लक्षम उच्यते तो लक्ष्य लक्ष्य इव मना मन सामाधि सुभि आत्मभावेन लक्ष्य तो जैसे लौकिक धनुर्धारी का जो लक्ष्य होता है वह वेदव्य के रूप में लक्षित होता है लौकिक धनुर्धारी को ऐसे ही अपने मन को समाहित करने की इच्छा वाले जो साधक हैं उन साधकों के द्वारा आत्मभाव से ये लक्षित होता है आत्मभाव है अहम भाव तो मैं के रूप में यह ब्रह्म लक्षित होता है इसलिए इसे कहा गया है लक्ष्य के तरह लक्ष्य तो इस प्रकार ये पूर्वार्ध में तो कहे गए ये लक्ष्य हैं, ये बाण हैं और ये धनु हैं तृतीय मंत्र में जो धनु कहा गया था वो हुआ ओंकार जो बाण कहा गया था वो है प्रतिबिंबात्मक आत्मा उपाधि आत्मा और लक्ष्य है ब्रह्म अब इस लक्ष्य को लक्ष्य का वेधन कौन कर सकता है तो कहते हैं तत्र एवं सती अप्रमत्तेन ये पूर्वार्थ की व्याख्या भाष्य में आ रही है इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल